सांडल्योपनिषद अध्याय एक खंड त्र सुसमना विश्वधारणी मोक्ष मगेती चाचक्षते गुदस्य पृष्ठभागे वीला दंडाश्रिता मूर्धपर्यन ब्रह्मे विधेय व्यक्ता सूक्ष्मवी इन समस्त नारियों में सुसुम्ना नारी विश्व की को धारण करने में समर्था तथा मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली है ऐसा योगी जन कहते हैं गुदा के भाग में वह नाड़ी मेरुदंड के आश्रित रहती है तथा मस्तक में ब्रह्मरंद्र तक पहुँचती है यह स्पष्ट सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है सुषुम्ना जा सभ्य भागे पिंगला इडायाम चंद्रश्चरती पिंगलाम रवि तमोप्चंद्र रजो रवि विषभागो रमृतभागंद्रमा तव सर्व दत् सुषुमना कालभोक्ति सुषुम्ना पृष्ठप्वजोह सरस्वती गुहू भगवस्वनी मध्ये वारुणी प्रतिष्ठिवती पूषा सरस्वती मध्ये पयस्वनी गाधारी सरस्वती मध्ये यशस्वनी भवती कंद मध्ये अलंबुषावती सुसुम्ना पूर्वभागे मेढ़र्भवती कुंडलिंदोर्धम वारुणी सर्वगातीशस्वनी सौम्या चादांगुष्ठा तिष्य तिंगला चोर्धा भवति पिंग या पृष्ठ तो जाम्यनें पूछातीम्यकर्णा यशस्वनी जिह्वाया ऊर्ध्वाम सरस्वती आसभ्यकर्णा तम ऊर्धा शकली बवती यदा पृष्ठभागात्रागातीजो मूला तथोर्धाबुषा एकसु चतुर्दशु नाड़ीस्व्या संभव्यास्ताव्यास्थाधिपत्र ईराभिव्या शरीर नडीभव्या सुसुमना नड़ी के बायी और यहा नामक नाड़ी है तथा दाई और पिंगला नाडी स्थित है इड़ा में चंद्रमा चलायमान रहता है और पिंगला में सूर्य विचरण करता है चंद्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य रजोगुण के स्वरूप से युक्त है चंद्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विश्व का प्रभाग है ये दोनों संपूर्ण काल को धारण करते हैं सुसुमना नाड़ी काल का उपभोग करने वाली है सुसुमना के पृष्ठभाग की तरह सरस्वती नाड़ी विद्यमान है तथा उसके बगल के क्षेत्र में कुहुनाड़ी स्थित है यह एवं कुहु के मध्य में वारुणी नाड़ी प्रतिष्ठित है पूषा एवं सरस्वती के मध्य में पैसुनी नाड़ी स्थित है गांधारी और सरस्वती के मध्य में यह नाड़ी विद्यमान है कंद के बीच में अलंबुषा नाड़ी है सुसुमना नाड़ी के पूर्व भाग में लिंग क्षेत्र तक कुहु नाड़ी फैली हुई है कुंडलनी के नीचे एवं ऊपर की ओर वारुणी नाड़ी चारों तरफ गई हुई है यशस्वनी और सौम्या पैर के अंगूठे तक फैली हुई है पिंगला नाड़ी ऊपर की तरफ चल करके दाई नासिका तक पहुँचती है पिंगला के भाग की तरफ से दाई आँख तक पूछा नाड़ी फैली हुई है बाएं कान तक पश्विनी स्थित है जिहवा के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाड़ी प्रतिष्ठित है बाएं कान तक ऊपर की ओर गमन करती हुई शंखनी नाड़ी स्थित है इड़ा नाड़ी के पृष्ठभाग की ओर से बाएं नेत्र तक गमन करने वाली गांधारी नाड़ी कहलाती है गुदा क्षेत्र के मूल से नीचे ऊपर की ओर जाने वाली अलम्बुसा नाड़ी कहलाती है इन चौदह प्रकार की नाड़ियों में अन्य और दूसरी नाड़ियाँ भी स्थित है उन नाड़ियों के अंदर भी अन्य इस प्रकार की बहुत सी नाड़ियाँ हैं जिस प्रकार से पीपल आदि के पत्ते अर्थात से होते हैं उसी तरह शरीर भी तरह तरह की नाड़ियों से सम्याप्त है नाग क्रिकलम धनंजया ए ते दस वाय सर्वास नाड़ी सुचरती समान उदान ध्यान नागकुर क्रिकर देवदत्त एवं धनंजय ये दस तरह की वायु इन समस्त नाड़ी संस्थानों में विचरण करते रहते हैं आशनाशिका कंठना भी पंगुठदेश प्राण संचरती श्रोत्राक्षि कटी गुल्फघी देशे सुभ संचरती गुदमेढ़्रो ऋझाणुदर वृषण कटिजंघा नाभी गुदाग्न गेपान सचरती सर्वस उदाह पादस्तोर सर्वात्रुव्यापी सर भुक्ताकिनपयी सप्तति सहसु नाड़ी मगेशु चल सनवायुरग्निना सह सांगोपांगक व्यानोंतीगादिवायव पंचस्थादीसंभवा तुंद जलम चादीसुसमी तुंदमद्य प्राणस्ताली पृथक कुपरी जलम स्थाप्य आलौपर्यमंत्री संसाप्य स्वयं पानी संप्राप्य तेन स मत प्रयाति देहमध्यगर ज्वलनमुना बंडीर पादेन शनैदेह मध्ये ज्वलती जलनोज्वाला कोष्ठम्य गगत जलमुष्णमको जलोपरी सर्पितव्य जलसयुक्त मन्नम बंडीसंयुक्तवारिपक्वक तेनामुद्र जल रक्तवीज रूपरसुरीकृथ कुरवायुना सर्वासु नाड़ीसुरसापय्धवा स्वूपे देशे वायुश्चर नवभ्योमरंध्रै शरीरश्च वाजव कसर्जनम विश्वासो काम च काश्च प्राणकर्मोच्यूद्राद विसर्जन मपान वम युकर्म हानोपादन वेष्टादी ध्यानकर्म देोन्नयनादानक शरीरपोषणादन कर्म उदारादकर्म निमीलना कर्म सुुक तंद्रादेव दत्तकर्म श्लेषमादीन धनंजय कर्म मुख नाशिका गला नाभि पैर के दोनों अंगूठे तथा कुंडलनी के नीचे एवं ऊर्द्व के भागों में प्राण तत्व विचरण करता रहता है कर्णेन्द्रिय नेत्र कमर गुल्फ नासिका गला एवं कुल्हे के क्षेत्रों में व्याप्त भ्रमण बयान भ्रमण करता रहता है गुदा लिंग जानू पेट वृषण कटी प्रदेश नाभि और अग्नि संस्थान में अपान संव्याप्त रहता है समस्त संधि अर्थात जोड़ के संस्थानों में उदान सतत वितरण करता रहता है पैर हाथ एवं अन्य सभी अंग अवयवों में समान संव्याप्त रहता है खाए हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ सं्याप्त करके समान वायु बहत्तर नाड़ियों के मार्ग में वितरण करता रहता है एवं अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है नाग आदि पांच प्रकार की वायु त्वचा अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं उधर में रहने वाले जल तथा अन्न को रस आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण वायु पृथक पृथक करता है आग के ऊपर जल रखकर तथा जल के ऊपर अन्न आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पहुँच वायु तत्व तो इसी अपान के साथ शरीर में स्थित अग्नि की और की ओर गमन करता है अपान वायु से रक्षित अग्नि शरीर के मध्य में मंद मंद प्रज्वलित रहता है यह अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राण वायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खूब गर्म करता है और उस पानी के ऊपर रखे शाक दाल के सहित अन्न को प्राण वायु, अग्नि युक्त जल के द्वारा पकाता अर्थात पचाता है तथा उसी में से पसीना मूत्र खून वीर रस निष्ठा मल आदि को पृथक पृथक करता है तदनंतर समान वायु के साथ साथ समस्त नाड़ियों में रस को प्रसारित करता हुआ प्राण वायु श्वास के रूप में शरीर में वितरण करता रहता है शरीर के नौ व्योमरंथों घटाकाश के क्षेत्रों के द्वारा वायु मल मूत्र आदि को बाहर निष्कासित करता है स्वार्थोच्छार्थ तथा खांसी ये दोनों ही प्राण तत्वों के कर्म कहलाते हैं मल मूत्र का बहिर्गमन करना अपान वायु का कार्य कहलाता है त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएं बयान का कार्य कहलाती हैं शरीर का उन्नयन उदान का, का कार्य कहलाता है शरीर को पोषण प्रदान करना समान का, का कार्य कहलाता है क्रिकल आदि नाक का कार्य है पलक झपकाना कर्म का कार्य है भूख लगना क्रिकर का कार्य है आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कप आदि का उत्पन्न करना धनंजय का कार्य कहलाता है एवं नाडी नाड़ीस्थानम वायुस्थानम तत्कर्मच सम्यक ज्ञातवा नाड़ी संशोधन कुरयात इस तरह से नाड़ी संस्थान वायु संस्थान एवं उन सभी के कार्यों को ठीक तरह से जान समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए